भारत। US और जापान के अलावा भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसने स्वदेशी कंप्यूटर बनाया है भारत इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की गिनती में भी सिर्फ दूसरे नंबर पर है देशभगत रेडियो इस उपलब्धि को सलाम करता है